शुक्ला ब्रह्म विचार सार इसमें पांच सात अनुसार छोड़कर क्या बलो बोलते हूँ सार परमाद्यांग अनुसार है जगदव्यापिन अनुसार दूसरा है अभयदांग तृतीय है जाड्यांधकारापहाम चतुर्थ है पाटिक पंचम पंचम विधदतिम संस्थितां सात और परमेश्वरी आठ है भगवती नव बुद्धि प्रधान दस ग्यारह अनुसार को छोड़ करके बोलते हैं अनुसार जब आता है पुस्तक धारिणी मभय दाम करके नाक से निकलना चाहिए अभय बोलते हैं जाड्यांधकारा पहा ऐसा मुख बंद करके नाक से चलेगा हस्ते स्फाटिक मालिका विदधती विदधती आगे प है अनुसार तो विद्धती बोलते हैं ऐसे भगवती वंदेता परमेश्वरीं भगवतीं ऐसा अनुसार मुख बंद करके नाक से निकलेगा तब अनुसार पता चलेगा और अपने आप समझिए गले के अंदर को अनुसार रखें मुख नासिका व नासिका मुख से पहले होकर के आगे अनुसार तो बिल्कुल नाक से ही अंग अ इत्याचह परा व अनुसार विसर्ग अनुसार नाक से निकले अनुसार अ उसके बाद बोलो ठीक करके शुक्लां रोज बोलना ऐसे जिनको नहीं होता तो पुस्तक दे बोलना ब्रह्म विचार सार परमान में अनुसार नहीं बनना परमा आगे माध्यम है परिव्राट शब्द कैसे बनेगा क्या सूत्र है उनादि सूत्र क्या है परु ब्रजे सह वे परिपूर्वक व्रज धातु से क्या प्रत्यय होगा कोई प्रत्यय होगा कोई भी या क्वीन वे प्रत्यय होता है और सब तो किसको करेगा पदांत में स हो जाएगा दीर्घ किसको होगा ब्राजी क्या को दीर्घ हो जाएगा विश्वस्य से हो सूत्र है विश्व शब्द को वसुपर में हो अथवा राट हो, हो, हो तो दीर्घ होगा विश्वम वसु, वसु यस्य वसु यस्य वसु ए धन सारा जिसका धन होगा क्या बनेगा विश्वावसु क्या बनेगा विश्वावसु दीर्घ हो जाएगा विश्वा वसु शब्द है जैसे पहले इसमें आया था साधु शब्द आया था या संभु शब्द <Lebanese> संभु शब्द आया था से विश्वासु वसु शब्द इसे बनेगा इसका रूप बनना विश्वा वसु आगे हाँ फिर बोलो विश्वा वसु हे प्रथमा हे हे विश्वावसुक हे विश्वावसु विश्वावसून विश्वा ना डरते हुए नहीं आता है बोलो विश्व बोलो सप्ताह में एक वचन द्विवचन दोनों समान है एक वचन क्या है विश्वा वसो द्विवचन विश्वास वो हो बोलो विश्वास वो नहीं वसवो हो सर आम में क्या बनेगा दीर्घता नहीं क्या बनेगा हमें? ये के रूप लिखा है क्या प्रातिपदिक है कहा जाएगा है? को लगता है, है? मैं लगता है नहीं पूछता तो नाचू कहते समय दुर अंतर लगता है या नहीं उसका उत्तर उत्तरचू स्कोहो संयादुर अंत्य है भ्रिजो में बोलो लगता है नहीं लगता है बोलो लगता है भ्रिजो में स्कोहो संयादुर अंत्य लगता है सौपर्य क्या भ्रिजो रूप में लगता है नहीं लगता है सौपर्य क्या बोलते हो जितने प्रश्न हैं इतने उत्तर देना जो हम पूछते हैं भ्रिजो एक रूप है उसमें स्कोहो संयादुर अंत्य है कोई बोलता है सही तो इसका उत्तर सोचना से होगा दूसरा उत्तर सौ पर सौ पर क्या सौ पर क्या लगेगा भ्रजो में yes. हाँ मैं प्रश्न पूछा था भ्रजो एक रूप है सौ कहाँ गया भ्रजो में सोचना से लगा सोचना से चने के बाद फिर स रहेगा कहाँ गया झलाम झस झसी दंता सब को ताला पे सोहने के बाद तो लगने के बाद झराम जस जसी तो सब को क्या हो गया ज दो ज कहाँ से आए जो। पहले स था या ज था स भी था ज भी था एक ज था और एक ज आगे भ्रज आगे शब्द है ए शब्द क्या शब्द तो है तत अंत में त है या द है द ए त तो दंता शोध ए सु आएगा सु आने पर क्या सूत्र पहले लगेगा क्या सूत्र द को अ हो जाएगा ए त अगरे फिर क्या सूत्र लगेगा hai, तो क्या हो जाएगा ए तो त तो अगरे सु आगे सूत्र क्या लगेगा त स सा वन क्या सूत्र यादे है सूत्र यादे नहीं बोलो सूत्र तद ततया हा तदोह हाँ बोलो किसको याद है नया विद्यार्थी याद नहीं हाँ यादे हाँ ठीक है याद बोलो सह हाँ तद हो सब तो को स हो जाएगा स होने के क्या सो तो लगेगा आदेश प्रत्यय हो शुक्रुत विसर्ग करने पर क्या रो बनेगा ए सिसर्ग रहेगा हाँ ए सह ओ में क्या प्रातिपदिक रूप क्या बनेगा ए तदहू और ए तो में दो कहा जाएगा तेदाद नाम अतगुण क्या बनेगा ए तो तद स नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा तो सुपर होने पर लगता है सु नहीं ए एतो जस में तेदादि नाम अतोगुण पर होने पर क्या प्रातिपद के ए तो क्या प्रत्ये कैसा तो लगेगा आदगुण लगेगा रूप क्या बनेगा एते संबोधन में नहीं द्वितिया में क्या बनेगा ए तम ए तव तो, ए तान इति तृतिया में इसमें और कोई रूप बनेगा क्या क्या सूत्र द्वितिया टो स्वे न में क्या बनेगा ए नम, ए नो, ए न आगे एने ना। न आगे कितने रूप बना पांच दे, है? पांच ऐसे, तीन दो पांच के छ अभी द्वितीया भी होती को मिलाकर बोलना दोनों रूप लाइए किए से मैने के माने ए तम ए नमे तृतीया हाँ ष्टी बोलो क्या शब्द है यमद और अस्मद दोनों एक साथ हैं यद और अस्मद सु आने पर सूत्र लगेगा गे प्रथम योरम कितने पदे है सूत्र में तीने कोई तीन तीन कहते तीने पहला पद क्या है सर्ग है क्या क्या बेतेंगे किसका षष्टी एक ओचन बनेंगे प्रातिवेदिक क्या है जिसका षष्ठी बने तो एक बनेगा गयेगा का विसर्ग नहीं रहेगा विसर्ग है तो ष्टी कैसे भागे एक गेष्टी कहते हैं कैसे षष्टि हुआ किस पुस्तक में बोलता है उस नहीं देखा <laughs> कहाँ से मिला सष्टी बोलो सष्टी कहाँ से मिली वृत्ति में कहाँ है नहीं किसके मालूम है भाई गे ष्टी है कोई बताओ ष्टी कौन कहता है तीन पद कैसे तीन पद कहने वाला हाथ उठाओ अच्छा तीन पद है गे तो गे पद अलग है मास्टर साहब बताओ ये अलग पद है क्या अलग पद है कैसे अलग पत्र बताओ क्या विभूति क्या प्रातिपेदिक किसका पंचमी गे अरे किस प्रातिपेदिका हो जैसे राम का पंचमी रामात बनता है सर्व का सर्वस्मात बनता है गे पंचमी किसका बनेगा हरि का बनेगा या, या मरुत का बनेगा या घट का बनेगा लिखा है क्या हाँ गे सत्यंत है लुप्त षष्ट्यंत्र है गेह क्या घसींगस का यहाँ ऐसा प्रयोग है सौत्र प्रयोग लुप्त है सुपा सुलुक पूर्व सुवर्णचैया जाला तो लुप्त षष्ट्यन्त है प्रथम क्या भी होती विभूतिष्टिका द्विवचन आगे औ प्रथमा विभूति कितने है प्रथम विभूति कितने है एक है दो है तीन है चार है पाँच कितने एक है प्रथम द्विवचन कैसे बनेगा प्रथमयो यदि गेय को अलग करेंगे अब प्रथमा का तो कहना चाहिए प्रथम आया है प्रथमयो किस होगा हैं हाँ प्रथम यो जो द्विवचन दिया है प्रथमा द्वितीय दोनों के लेने के लिए तभी द्विवचन बनेगा प्रथम यो दो प्रथम है प्रथमा और द्वितीय दोनों है दोनों के लेने के द्विवचन गे लुप्त षट्यंत प्रथम यो दिवचन कहन से प्रथमा द्वितीय दोनों के लेना देखो वृत्ति में दिया गे इत्या प्रथमा द्विते हे षेत प्रथम का अर्थ है क्या प्रथमा द्वित क्या आदेश होगा अम्म अमादेश अम अमा आदेश अमा होगा किन्दु किस यस्मदस्मद्याशे यद से ये सत्र लगेगा इसम शब्द के आगे गे आएगा तो लगेगा अष्ट शतक पर लगेगा गे परहत तो लगेगा सुपर रहते तो नहीं लगेगा सुपर लगे भी लगेगा सु के लिए कहाँ कहाँ प्रथमाद्वितीय सुपर हो तो भी लगेगा और उपर लगते अपर लगेगा जस पर रहते हाँ लगे जाएगा तो गे प्रथम से प्रथम आदितीय को हो जाएगा अम यस्मद्याग आग के आगे सू को क्या हो जाएगा ऐम यस्मद अम, अस्मद अम। एक वचन बनाएगी तो आम होने के बाद हो हो सूत्र है त्वा सऊ सुपर रहते ही सूत्र लगेगा सऊ सू का सप्ते में तो क्या है सऊ सुपर रहते सूत्र लगेगा और कहाँ लगेगा कहने लगे क्या करेगा त्वा और अह दो त्वस अहस्यवाह त्वा हो, हो।, त्वादेशा हो।, त्वादेशा हो।, त्वादेशा हो त्व और अह आदेश होगा यद्द को त्व आदेश होगा अस्म शब्द अह आदेश होगा अनयर मा पर्यंतस्य एक मा पर्यंत सूत्र है यद में म है क्या अस्मद में मां पर्यंत से एक सूत्र है उसकी अनुभूति म पर्यंत मां पर्यत क्या होगा यस्मद में म पर्यंत क्या है अंत में अंत में क्या है अंत में अस्मद में म पर्यंत कौन है अस्म यस्मद अस्मद में प म पर्यंत छोड़ दो बाकी क्या बचेगा अध बचेगा यस्मद में अध बचेगा अस्मद में अध को छोड़कर बाकी जितने हैं वो मर्यंत है उसको आदेश होगा त्व और अह इसमदक हो जाएगा त्व अस्मदक हो जाएगा अह तो स्मदक त्व होने के बाद क्या स्थिति हुई त्व अम क्या क्या त्व अधमद को आदेश करने तो क्या होगा अह अम प्रकृति क्या है इसम था अभी क्या प्रकृति होगी त्व अध अप्रत्य क्या है अभी सुको क्या हो गया शेष लोप शेष लोप लो ए तय स्टीलोप शेष क्या है आगे सूत्र आएगा आत्व करने के लिए सूत्र है आ हो जाएगा प्रथम आया से द्विवचन भाषायाम अद्वितियाँ और एक सूत्र आएगा योची य करने वाले जहां आ होता है युष्मत के द को आ हो जाएगा कहीं य हो जाएगा तो आ जहां जहां करने का है तो हो जाएगा और जय नहीं टी का लोप हो जाएगा शेष लोप से शेष पर रहते आत्वनिमित्त के भिन्न शेष आत्व का निमित्त हो तो शेष लोप नहीं लगेगा आ करने के लिए निमित्त है यह करने के लिए निमित्त हो तो यह हो जाएगा आ करने के लिए हो तो आ हो जाएगा वहाँ से से लोप नहीं कहां लगेगा कहाँ लगेगा जहाँ आ करने के लिए निमित्त नहीं हो अथवा तो य करने के लिए निमित्त नहीं हो आ करने के लिए निमित्त तो क्या मारे है सूत्र आगे आएगा प्रथम आयाश्च द्विवचने भाषायाम प्रथम क्या द्विवचन हो तो आ होगा और एक सूत्र आएगा द्वितीयांच द्वितीय व्यति पर आ हो जाएगा और य करने, तो करने के लिए सूत्र क्या आ गया क्या सूत रहेगा यो ची तो य करने के लिए निमित्त हो आजादी प्रत्यय पर हो आ करने के लिए निमित्त हो जहाँ नहीं है वहाँ टी लोप हो जाएगा अत का लोप हो जाएगा कहीं कहें अंत्य से को लोप होता है दोनों प्रकार आया द को लोप करेंगे तो यु तो के आगे अध का अ है अतरूप हो जाएगा अह के आगे है तो अतरूप हो जाएगा द लोप होगा तो और टी जाएगा तो अद चला जाएगा क्या चल जाएगा तो और अह रहेगा तो अह होने के बाद प्रत्यय क्या है अम आम। अमी लग जाएगा अमीपुर क्या बनेगा त्वम और अहम त्व बने अहम बन जाएगा है? क्या बनेगा त्वम यस्मा के म पर्यंत को क्या देश हो गया तो और आगे क्या है अध आ परुप हो जाएगा तो त्व बन जाएगा तीलो पर से शेष पर से दब करो तो त्व तो अमी पूर्व हो जाएगा तम तो हो जाएगा अहम हो जाएगा द्विवचन आने के बाद क्या प्रकृति यस्मद और अस्मद यहाँ गे प्रथम एव रम लगेगा अव को हो जाएगा ओम औको क्या होगा आ, आगे से तो लग जाएगा युवा वो द्विवचने द्वयोर उत्तावन म पर्यंतस्य युवावस्तु विभक्त युव और आव दो आदेश हो जाएंगे उक्त हो द्वोर उक्त हो अन म पर्य जो युष्म दश मर्यंत को दिवचने पर होने से युवा और आव आदेश हो जाएगा विभक्ति पर रहते दिवचन विभक्ति पर रहते हो जाएगा युव और तो युव आव युष्म को हो जाएगा युव आगे क्या रहेगा अद, आगे क्या है अम युव अध अस्मद को हो जाएगा आव अद अम, उसके बाद सूत्र लगेगा प्रथमायाच द्विवचने भाषायाम प्रथना का दिवसन में रहेगा तो भाषायम कहने का अर्थ लोक में ये सूत्र लगेगा वेद में नहीं वैदिक प्रक्रिया में कहीं कहीं सूत्र अलग लगता है कहीं कहीं सूत्र लौकिक कह वैदिक समान है भाषायम कहेंगे तो वेद में नहीं लोक में लगेगा क्या करेगा औंगी ए आत्म लोके भाषायम कहते तो क्या लोके औंगी औंग आँग पर हो तो औंग क्या है आँ। आँ आँ, आँ आँ है औंग आउट नहीं आउट है है कौन है औंग हाँ औंगित औ भी होते है संज्ञा पहला आया तो औंग कहेंगे तो प्रथमा भी होते लेना या द्वितीय लेना दोनों में सतुलज हो जाएगा औंग पर हो तो आत् तो हो जाएगा आत् तो हो जाएगा अलंत से दाएगा आ यम दे के दू क्या होगा अस्म दे के दायगा यस्मद में क्या युष्मा को क्या आदेश हो गया था युवक क्या के क्या रहा था अ अद के द को आ कर दिया युवक क्या के आ रहेगा तो अतने लग जाएगा आगे आ, आ रहेगा तो फिर लग जाएगा क्या लगेगा आकषणी तो क्या बनेगा प्रकृति युवा ऐसे अष्म का हो जाएगा आब अगरे अध अत परो पर करो आगे दर्जो कर आ क्या बनेगा आबा अखरे हमें पूरा लगेगा क्या बनेगा युवाम आवाम युवाम कहाँ का रूप ना प्रथमा का दिवचन है और आवाम के बीच कहाँ दोनों दिवचन है दो रूपये हस्मत का युवाम अस्मद का आवाम आगे बहुवचन आएगा क्या प्रत्यय जस जस यस्मत अग्र जस अस्मद अग्रह जस यू यौ जसी यहाँ प्राप्त था नहीं बता तुआवा हो सहु प्राप्त नहीं है नहीं।, नहीं कर दो प्राप्त क्यों कर दो प्राप्त नहीं प्राप्त नहीं सुनाई नहीं पड़ता है प्राप्त है या नहीं बताओ कहते प्राप्त प्राप्त है या नहीं नहीं हाँ युवाबू द्विवचने प्राप्त है या नहीं डरते सबू युबाबू द्विवचने जसान पर प्राप्त है या नहीं नहीं यूय वयोजी प्राप्त है हाँ किसको करेगा म पर्यंत से अनवर युष्म के म पर्यंत इसमद को हो जाएगा यो यमद को हो जाएगा व य यूय होने के बाद क्या बनेगा यू यग्रे अध अग्रे अम अम कहां से आया गे प्रथमे एवरम अस्माद को करेंगे तो क्या होगा व अम आगे क्या होगा अतोगुण पर्व से से लोभ पर टिलोप कर दो अध अद चल जाएगा नहीं तो अतोग पर्व कर लो पहुँच जाएगा लो पहुँच जाएगा तो मिल जाएगा यो यगर अध अतुणी पर्व करें यूयध और अवैध यो यद अवैध अगर अम शे से लोप से, लो से दोप करो तो अम ही पूरा लगेगा टी लोप करो तो मिल जाएगा क्या बनेगा रूप यो एम और वयम रूप बनेगा प्रथम भी होती अलग अलग बनना पड़ेगा क्या रूप बनेगा युवाम यो यम अस्म शा हाँ यूयम और वयम ये बरा के शतक में एक श्लोक है यो यम व्यम व एम यो किंजातमधुना यूय यूय व्य वह तो यूय वयम अर्वय यूय तुम्हें हम हम तुम्हें रावये हो दुनिक की बुद्धि ऐसे थी यूय वयम अरव यूय किंजात अधुनाभी क्या हो गया यूय यूय वय हम इधरापुधर यूएम वैम व्यय यूय ऐसे था यूय व्यम व्यम यूय इत्याशीमतिरावो किंजातमधुना यो व्यम व्यम श्लोकसरल आने पर क्या प्रकृति है और लग जाएगा यस्मदरस्मद शत्रवेकता बनोयोर्म पर्यतः त्व स्व विभक्तौ त्व और दूसरा क्या है म त्व और म किसको इसमद के म पर्यंत को हो जाएगा त्व और के माँ पर्यंत क्या हो जाएगा म विभक्त आने पर किसमें त्व एक वचन कहाँ लगे सूत्र एक वचन लगे हैं यहाँ पहले क्या सूत्र प्राप्त था त्वाऊ शय प्राप्त था गे प्रथमे रम तो हो जाता है हो जाता है युवा वो द्विवचन प्राप्त था युवा वय जसी प्राप्त था तमाम एक वचन लग जाएगा लगेगा हाँ आगे सूत्र है द्वितीयांच प्रथम रम ये सूत्र लगता है न नहीं द्वितीय भी होते में लगेगा किसको आम होगा आम को क्या होगा आम आगे तमाम एक वचन लग गया उसके बाद द्वितीय द्वितीयांश सूत्र से आ हो जाएगा द को आ हो जाएगा त्व तो आ, आ, अ आतोगुण पर रूप अकस्मण दीर्घ त्वा तो अगेरे प्रत्यय अम अमी पूर्व क्या रूप बनेगा त्वा और दूसरा है म अध क्या आद रहेगा अकस् अतगुण पर रूप और द हो जाएगा आ, आ, आ किस सूत्र से हो जाएगा द्वितीयांश आगे अमी पूर्व क्या बनेगा माम तो माम, माम में दीर्घ कैसे हुआ द्वितियांश दीर्घ हुआ अकस्म दीर्घ दुआ द्वितिया दीर्घ कैसे होगा? किस सूत्र से त्वाम औ आने पर गे प्रथम एवं लगेगा लगेगा और क्या सूत्र तो लगेगा हाँ ये बाबुवचन लगेगा हाँ ये बाबुवचन लगने से आगे और सूत्र लग लगे द्वितिया लगेगा लगने के क्या हो जाएगा आ हो जाएगा क्या रू बनेगा युवां आवाम युवा और आब हो गया युव आब होने के बाद द्विवचन पर द्वितीयांच सूत्र से को हो जाएगा आ दुणी अकस्म दीर्घ अम यामिपुर रूप बनेगा युवाम आवाम कहाँ का रूप बना द्वितीय का बहुत चेने पर युष्म शब्द अग्र क्या प्रत्ये है शस के आगे गे शस गे प्रथम एव राम प्राप्त है प्राप्त है हाँ उसका अपवाद है शसो नभ्याम शसो न स आभ्याम का क्या अर्थ है यद अस्मद्याम से, से पर शस को न हो जाएगा नकार शस के सकार को न हो जाएगा नव में आकार उच्चारण के लिए शस को न कहन से अलोन्त्य परिभाषा से शस के सकार को न होना चाहिए किंतु क्या लगेगा आदे परस्य इसमें पंचमी अंधे पर के आदि को होगा आदिवन में क्या है सकार के अलस को तद्धित्य सही संज्ञा लोप हो जाएगा आदि में क्या रहेगा अ को क्या होगा नकार हो जाएगा हो जाएगा यहाँ गे वो राम प्राप्त था क्या था इसका जहाँ जहाँ सस् लगेगा कहाँ कहाँ लगेगा युष्म और सदृश पर सस आएगा तो वहाँ गे राम प्राप्त है इसलिए उसका अपवाद हो गया अमोपवाद अम अपवाद अम षष्टियंत अम का अपवाद है आधे पर से लग गया अभी क्या रहे? बना यस्मद और यो युष्म आगे बहुवचन क्या सूत्र लगेगा या वायु जैसे लग जाएगा नहीं लग और युवा बुद्धिवचन लग जाएगा नहीं लग, जाएगा? नहीं। नहीं। लग जाएगा? नहीं। नहीं। तो युष्मत को यो ऐसे रहेगा युष्म अस्मद को अस्मद आगे शस के प्रथम अक हो गया न न हो गया न होने पर सुतल लग जाएगा युष्मा अगर क्या था? हैं? थाष्म अगर न स दीर्घ होगा सूत्र द्वितीयांच द्वितीयांच सूत्र से आ हो जाएगा किसको आ हो जाएगा द को आ हो जाएगा तो बन जाएगा सवर्ण दीर्घ यष्मा और अस्मा अगर स यस्मान्स अस्मान्स होगा समय अंत से लोप नकार से कारण समय गये समय लोप हो जाएगा तो रूप क्या बनेगा अस्मान न लोप है प्रातिपद से लगेगा नहीं प्रातिपदी समय नहीं क्या रूप बनेगा यस्मान और अस्मान रूप बनेगा गया अस्म का रूप है बोलो अहम इति प्रथम द्वितिया तो बोलो हाँ द्वितीय तृतीया में यद्या के टा है ता, के बाद सूत्र लग जाएगा योची यो अनुर्यकारादेशनादेश जादू परत ये स्मद दोनों को यकार आदेश हो जाएगा अनादेश आजादो आजादी विभत्ति हो जिसको कोई आदेश नहीं हो गे प्रथम एवं राम में आम हो गया आजादी है ना तो नहीं है। तो गे प्रथम एवं राम सूत्र से आम हो गया था ना नहीं वो आजादी है आजादी होने पर भी ये ऊंचिहा नहीं लगा क्यों तो तो तो तो नहीं लगा वो आदेश हुआ ये अनादेश होना चाहिए आदेश नहीं हो ऐम जो गे प्रथम राम से अम हुआ वो आदेश है या अनादेश है? तो वहां सूत्र क्यों नहीं लगा अनादेश हो तो लगता अनादेश नहीं है ये या टा में आ है अनादेश या आदेश है अनादेश है कार आदेश शायद अनादेश आजाद पर तो आजादी कौन है आ आ आजादी है या अच है आजादी कैसे होगा आद्यंत वे एक अस्मिन आदो ये बंत भी आदि में अजंत में अजंत भी अजादी भी तो द को हो जाएगा अलुंत्य परिभाषा से किसको यह होगा द को द को हो जाएगा अन से आगे एक सूत्र था तमावेक वचन क्या सूत्र ये लगेगा यहाँ एक वचन पर में लगता है या एक वचन में है त्व और म आदेश हो जाएगा तो आगे क्या था अद और यो चाह हो गया हो गया यह किसको हुआ द को त्व अय और आगे म उन्हें पर करो मिला दो य में मिल जाएगा क्या बनेगा त्वया और मया यह में अकार ऊंचाने के लिए यकार आदेश होता है क्या बनेगा त्वया मैया अकार यकार अनयुर्कार आदेश मैया भ्यापर अग्रे युषम के अग्र असम युस्मदग्रे भ्यादग्रे भ्या युस्मदस्मदरनादेश अनयर आ सदनादेशलाद विभक्त हाँ ये दोनों को आ हो जाएगा हौलादि विभति पर हो हु। किन्लादि कैसे होना चाहिए अनादेश आदेश हो तो भ्याम शो आगे भ्याम आया उसके कारण कोई आदेश हो हुआ होलादि है सूत्र लग जाएगा क्या करेगा आ कर जाएगा को हो जाएगा क्या हो जाएगा द हो जाएगा आ द्विवचनीय सूत्र क्या लगता है दिबा वो द्विवचन यहाँ लगेगा युव आव आगे आ आ, आ, आ आ है अहेे अतुणे अकेदीर्घ युवाभ्याम क्या मानेगा दूसरा क्या मानेगा आवाभ्याम बन जाएगा युवाभ्याम आवाभ्याम भीस आने पर इस्मद अगरे भीस इस्मद अगरे भीस युवा वायु लग जाएगा नुण। है बहुच क्या लगेगा यु युवा लग जाएगा ऐसे ही रहेगा इस्मद अगरे भीस इसमद अगरे बीज अस्मद अग्रे विष सूत्र लग जाएगा इसमद अस्मद रहा दे से आत्व हो जाएगा ड हो जाएगा आप दहने पर अकस्म धीरे कर दो भी अस्मा भी भी में विसर्ग के सूत्र से हुआ विसर्जन से सर विषय इसमा भी अस्मा भी बन गया अभी तृतीया तो बन गया रूप इसमें सदरूप बोलो पहले तस्म तो बोलो अहम सूत्र याद नहीं हो तो कम से कम रूपये याद रहे ये बहुत आवश्यक होता है इसम दस मद तृतीया तो को हो गया चतुर्थिया के बनाएंगे कितने सूत्र हो गया गिनती करो पहला सूत्र क्या है राम आगे तो हो बोलो जोर से आगे एक सूत्र आया प्रथमाया द्विवचने भाषायाम प्रथमा द्विवचन पर एक सूत्र है और द्वितीययांश द्वितीय द्विवचन में भी आतु होता है नहीं होता है इसलिए प्रथम से द्विवचने भाषायाम सूत्र के स्थान पर क्या कौन से लाघव होगा औंगी भाषायाम क्या कहेंगे औंगी आओ आउं आने पर आतु हो जाएगा औ हो ओउो आव दोनों में आतो इष्ट है नहीं तो प्रथम से दिवचन लम्बा करने क्या जरूरत है क्या कहना चाहिए औंगी अंगी भाषायाम औंग अनुप्रो हो जाएगा और द्वितीयाच सूत्र में भी आतो हो जाएगा तो ये अलग कर दिया तो ये से होगा द्वितीयाच जो सूत्र दिया है वो तो भाषायाम की अनुवृत्ति नहीं हो तो होगा भाषायामच नहीं तो क्या होगा लोक वेद दोनों में हो जाएगा द्वितीय वेद में प्रथम दिवसन में केवल लोक के होगा ओम नेता बसन